युवकों के प्रति भारतीय जीवन में वेदांत का प्रभाव अपने भाष्यकारों के को देखने उस समय वह उसके वैसे ही भाव रहने देता है किन्तु वही भाष्यकार जब द्वैत भावात्मक सूत्रों की व्याख्या करने में प्रवृत्त होता है उस समय वह उसके शब्दों को खींचातानी करके अद्भुत अर्थ निकालता है भाष्यकारों ने समय-समय पर अपना अभिष्ट अर्थ अर्थ व्यक्त करने के लिए जन्म रहित शब्द का अर्थ बकरी भी किया है। कैसा अद्भुत परिवर्तन है इसी प्रकार यहाँ तक कि इससे भी बुरी तरह द्वैतवादी भाष्यकारों ने भी श्रुति की व्याख्या की है जहां उनके द्वैत के अनुकूल श्रुति मिली है उसको उन्होंने सुरक्षित रखा है किंतु जहाँ भी अद्वैतवाद के अनुसार पाठ आया है वही उन्होंने श्रुति के अंश की मनमाने ढंग से विकृत व्याख्या की है यह संस्कृत भाषा इतनी जटिल है वैदिक संस्कृत इतनी प्राचीन है संस्कृत भाषा शास्त्र इतना पूर्ण है कि एक शब्द के अर्थ के संबंध में युग युगांत तक तर्क चल सकता है यदि कोई पंडित चाहे तो वह किसी व्यक्ति के वकवाद को भी युक्ति बल से अथवा शास्त्र और व्याकरण के नियम उद्धित करके शुद्ध संस्कृत सिद्ध कर सकता है उपनिषदों को समझने के मार्ग में इस प्रकार की कई बाधाएं उपस्थित होती हैं। विधाता की इच्छा से मुझे एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ था जो जैसे कि पक्के द्वैतवादी थे वैसे ही अद्वैतवादी भी थे जैसे ही परम भक्त थे वैसे ही ज्ञानी भी थे इसी व्यक्ति के साथ रहने के फलस्वरूप और शास्त्रों को केवल से भाष्यकारों का अनुसरण न करके स्वाधीन और और रूप से समझना चाहिए और मैं अपने मत में तथा अपने अनुसंधान में इसी सिद्धांत पर पहुंचा हूँ कि ये समस्त शास्त्र परस्पर विरोधी नहीं है इसलिए हमको शास्त्रों का विकृत व्याख्या करने का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए समस्त श्रुति वाक्य अत्यंत मनोरम है अत्यंत अद्भुत है और वे परस्पर विरोधी नहीं हैं उनमें अपूर्व सामंजस्य विद्यमान है एक तत्व मानो दूसरे का सोपान स्वरूप है मैंने इन समस्त उपनिषदों में एक यही भाव देखा है कि प्रथम द्वैत भाव का वर्णन उपासना आदि से प्रारंभ हुआ है अंत में अपूर्व अद्वैत भाव के उच्छ्वास में वह समाप्त हुआ है